लेसन फोर्टी वन पेज नंबर टू सिक्सटी थ्री मैंने मीरा को कॉलेज में देखा अंजलि भारती ने इस पुस्तक को लिखा इन दोनों पापड़ों को थोड़ा और बेल दो मैं उस लड़के को खोज रहा हूं जिसने तुम्हें मेरा पता दिया था हम इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति खोज रहे हैं मेरा भतीजा मक्खियां मार रहा है पेज नंबर 264 हम बचपन में रोज 50 पापड़ बेलते थे अग् ने तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया पिता ने मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया इसी को कायरता तुम कहती हो हम बहादुरी कहते हैं वह इस स्थान को अपने लिए सबसे सुरक्षित समझा है मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया बास ने कर्मचारियों को भीतर बुला लिया पति कभी कभी अपनी पत्नी को प्यार से नाम से पुकारता है राजा ने देश के दुश्मन को कोस दिया मां ने बच्ची को सुला दिया बच्चों ने शोर मचाकर मुझे कच्ची नींद से जगाया मरीज को बिस्तर पर लिटाया गया समापन समारोह में जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया है मोहन को खांसी आई मुझे उधर जाना पड़ा अगे ने निराला को बधाई का तार भेजा था प्रवासी भारतीयों ने भारत को काफी आर्थिक सहायता प्रदान की है मैं शाम को टहलता हूं सोमवार को पढ़ाई होगी मैं पांच अगस्त को यहां पहुंच रहा है पेज नंबर टू सिक्सटी सिक्स तिवारी को यहाँ आए दस दिन हुए हैं तिवारी को यहाँ काम करते दस दिन हुए हैं तिवारी को सारी रात जागते बीती राजा अपने सैनिकों को लेकर बन को चला गया मेरी मौसी कार में बैठकर अपने मकान को चली गई मैं बिना खाए पढ़ने को बैठ गई वह किताब लाने को आई मैं जाने को तैयार था उसके पास पढ़ने को बहुत किताबें हैं मेरे पास घर लौटने को पैसा भी नहीं था हम सवेरे मुँह अंधेरे सैर को चले जाते थे नववर्ष के सूर्य के दर्शन को भीड़ घाट पर उमड़ी दिन चढ़ने को हो रहा था शिकारी बंदूक दागने को ही था कि बाघ ने अपनी स्थिति बदल ली उसने राम से गाय लाने को कहा राजा ने शिकारी से जल्दी गोली चलाने को कहा यहाँ जो चित्र पचास को बिकता है वहां सौ रुपए में बिकेगा उमड़ना कायरता काव्य संग्रह कोसना दागना दुश्मन नामक पापड़ प्रवासी बहादुरी बेलना भतीजा मुंह अंधेरे शिकारी